श्रुति लिंगादि प्रमाण से बलवती है इसको दिखाया जा रहा है इसके लिए दृष्टांत तो दिए इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते इंद्रिय रिक हो गया कदाचन स्तरी रसी ने दासु से इसके ऊपर विचार चल रहा था तो अगर लिंग से विनियोग किया जाएगा अर्थात लिंग ऐसा बुद्धि करवा देगा कि यह मंत्र लिंग का उपस्थान उपस्थान अर्थात लिंग का स्तुति में व्यवहार होगा टीका में हम लोग देख रहे थे तस्मात्तन मंत्र करण का क्रिया देख लेते थे इसको ऐतन मंत्र करण का इस मंत्र करण है जिस क्रिया में उस क्रिया के प्रति इंद्र प्रधानमतिश बुद्धि उत्पादन उत्पादन लिंगेन विनियोग लिंग यह करेगा कि इस मंत्र के द्वारा कोई एक क्रिया होगी जो क्रिया के इंद्र को उपस्थान स्तुति करने में विनियोग होगा अर्थात इंद्र मुख्य होगा यह मंत्र उसमें विनियोग हो जाएगा इंद्र को उद्देश्य करके तकाश तो क्रिया वो क्रिया कौन है इति विशेष जिज्ञास्रिया उपतिष्ठत अने अविद्ध पद्दय रूपेण वाक्यन उपस्थान पर्यवसानं क्रियते वो क्रिया कौन है जिसमें ये मंत्र व्यवहार के इंद्र का स्तुति किया जाएगा कहते कि की इंद्रिया उपतिष्ठते इस प्रकार के के श्रुति का कल्पना कर लेंगे अविरुद्ध तो पदय रूपेण वाक्यन वाक्यन श्रुतिया एक श्रुति का कल्पना कर लेंगे तो उपस्थान क्रियायावसान बोति लिंग एक श्रुति का कल्पना कर लेगा कि इंद्रिया उपतिष्ठते इस प्रकार के श्रुति कल्पना हो जाएगी क्योंकि लिंग कहेगा कि इंद्र का उपस्थान में व्यवहार होना चाहिए तो इंद्रिया उपतिष्ठते ऐसा वाक्य चाहिए तो अर्थात कल्पना कर लिया जाएगा जती जा। इंद्र मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठेत अयम अर्थ पर्यवशति ये अर्थ सिद्ध हो गया इंद्र मंत्र ये जो कदाचन स्तरी रसी नेद्र सीधा सुु से ये मंत्र के द्वारा इंद्रम उपतिषेत इंद्र को स्तुति किया जाए अर्थ हो जाएगा पूर्व मतलब लिंग से अगर किया जाएगा तो ऐसा होगा अभी कहते हैं तथा तो गर्हपत्यम इति अन्या इंद्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते ये भी वाक्य है तो गर्भपत्यम अन्या द्वितीय पदरूप या श्रुत्या इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते ये साक्षात श्रुति वाक्य है तो इस वाक्य के द्वारा गपत्यमतिनया दीती पदूपया गारहपत्य द्वितीयाद पदूपया श्रुत श्रुति गापत्य प्राधान्य गम्य तो गाभपत्य का स्तुति की जाएगी तो गर्भपत प्रधान हो गया उद्देश्य हो गया तच गुणूता करणक्रियारेण न संभव गर्भपत्य प्रधान होगा तो उसको उद्देश्य करके वो उद्देश्य किस क्रिया का उद्देश्य बनेगा तो गुणभूतम यत्किंचित किंचित का क्रिया उसके बिना ये गर्भपत्य द्वितिया नहीं बन पाएगा क्योंकि गर्भपत्य कर्म होगा तो कोई क्रिया होनी चाहिए तो इसलिए कहते हैं तच्च तत्व अर्थात ही जो गर्भपत्य का प्राधान्य ये कोई ना कोई गुणभूत क्रिया को ये आकांक्षा रखेगा यकिंचित करणक क्रिया तो क्रिया के बिना ये गर्भपत्य में प्राधान्य नहीं आएगा तत तो तो तादृशी कांचित क्रिया प्रति कोई क्रिया के प्रति गर्भपत्य प्रधानमतिशि उत्पादन श्रुति विनियोग कोई एक क्रिया जिसके प्रति गर्भपत्य ये प्रधान गर्भपत्य है तो मेरे फे थोड़ा कम दिख रहा है तत तादृशी कांचित क्रिया प्रति प्रधानम् इति एक बुद्धि उत्पादनम इस प्रकार उत्पादन के बुद्धि उत्पादन ये श्रुति के द्वारा विनियोग श्रुति के द्वारा विनियोग अर्थात इस प्रकार तो के बुद्धि कर देगी श्रुति तो गारोपत्य के उद्देश्य करके कोई एक क्रिया होगी उस क्रिया में यह मंत्र व्यवहार होगा तो यह क्रिया क्या क्रिया होगा तो उसके लिए आगे कहते हैं इंद्रिया उपतिष्ठत पद दो मंत्र विशेष क्रिया विशेषो पर्यवसान बोति इंद्रिया उपतिष्ठते त तो गर्भपत्यम ये प्रधान हुआ वो एक, -एक क्रिया को अपेक्षा करेगा तो गर्भपत्यम उपतिष्ठते अभी ये एक, -एक मुख्य क्रिया को ले उपतिष्ठते उप, उप, उपस्थान उपस्थान अर्थात स्तुति तो कहते हैं गारहपत्यम उपतिष्ठते और इंद्रिया ऐसे तो साक्षात मंत्र ही है इंद्रिया गार्भपत्यम उपतिष्ठते जैसे पूर्व में लिंग जो विनियोग कर रहा था वो श्रुति ग्लाया कि इंद्रम उपतिष्ठते अभी यह आ गया कि गार्हपत्यम उपतिष्ठते तो यहां साक्षात वाक्य है तो वही कह रहे हैं कि उपतिष्ठते इति ऐद्रिया उपतिषति पद्दक्रिया पर्यवसन होती ईंद्रिया मंत्र विशेष अर्थात ईन्द्रियारा उपतिषते क्रिया विशेष अभी ये दोनों के साथ ये दोनों गारहपत्य के लिए अर्थ अंगभूत बन जाएंगे तथा सती ऐंत्रेण गहपत्यम उपतिषत अर्थ क्रिया उपस्थान उपतिष्ठते स्तुति हाँ ये जो उपस्थान का अर्थ है तो क्रिया उसमें ये मंत्र व्यवहार होगा तथा तो जैसे हाँ। तो क्या है ना यहाँ विचार चल तो रहा, तो रहा है कि मंत्र किसका अंग होगा तभी मंत्र का अंग ही खोजा जा रहा है ये मंत्र कहा व्यवहार होगा तो इसलिए कह रहे हैं कि मंत्र कोई क्रिया में व्यवहार होगा और मंत्र और क्रिया ये दोनों ये किसके लिए हो रहे हैं क्या गर्भपतियों के लिए हो रहा है इसलिए गर्भपतियों प्रधान हो गया उसको उद्देश्य बनाया गया उसको उद्देश्य करके अभी मंत्र तो ये इसको उसको उद्देश्य करके मंत्र ये मंत्र के तो तरह क्या किया जाएगा कदे स्तुति करेंगे गारोहपति प्रधान हुआ उसके लिए मंत्र हुआ और मंत्र से क्या करें ऐ, करेंगे कद स्तुति करेंगे गारोपत्य के लिए स्तुति करेंगे अरे मंत्र उसमें व्यवहार होगा गारोहपत्य प्रधान मंत्र उसमें व्यवहार होगा अरे मंत्र गार्हपत्य प्रधान होने के लिए ये मंत्र कोई क्रिया के बिना कैसे होगा तो इसलिए कहते हैं क्रिया को एक ले आएगा स्तुति करने का अच्छा क्योंकि यह मंत्र का स्वरूप देखकर के पता चलता है कि स्तुति किया जा रहा है जैसे अन्यत्र कहा जाएगा जा कि साखाम छिन्नति तो वो कोई स्तुति का बात नहीं आ पाएगा तो यहाँ तो, और यह साक्षात भी शब्द है इंद्रिया गारोपतम उपतिष्ठते तो साक्षात शब्द ही स्तुति किया जा रहा है अच्छा कैसे नल्पना नहीं हो रहा है इस प्रकार की बुद्धि उत्पादन होगा यही श्रुति के द्वारा विनियोग हो गया श्रुति इस मंत्र को उपस्थान में गर्भपत्य का उपस्थान में विनियोग कर दिया कर दिया कर बुद्धि उत्पादन कर दिया अर्थात ये इसमें व्यवहार होगा गर्भपत्य का स्तुति में यह मंत्र व्यवहार होगा ऐसे बुद्धि हो गया यही हो गया कि विनियोग कर दिया नियुक्ता नियुक्ता। तथा सति, तथा सति ऐद मंत्रेण गारपत्यम तो इति अर्थो भवती। तो तो ये श्रुति के द्वारा विनियोग हो गया अभी आगे कहते हैं पूर्वपक्ष अभी यद्यपि कह करके आरंभ करता है प्रमाणत्व विशेष प्रमाण विरोधे प्राप्ते ब्रीहत विकल विकल्पहस्य। प्रमाण तो श्रुति भी प्रमाण है लिंग भी प्रमाण है अभी दोनों में विरोध हुआ एक इंद्र का उपस्थान कहता है कि एक, एक का उपस्थान कहते हैं तो विरोध होने पर अगर दोनों श्रुति में विरोध हो रहा है तो ब्रीही अवत विकल्प होगा ब्रीहिर जयत ये विरोध होने से कहते विकल्प करेंगे आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि श्रुति वाक्य कोई व्यर्थ नहीं होगा इसलिए विकल्प किया जाएगा ये एक प्रकार की पूर्व कहता है दूसरा प्रकार श्रुति से गारहपत्य एवं लिंग से इंद्र तो विरोध हो गया तो विकल्प कर लेंगे अथवा पूर्व पक्ष दूसरा कहता है कि इन्द्र गारहपत्य यो प्रधानत्व विशेषाप लिंग से अगर इंद्र का उपस्थान तो करेंगे तो इंद्र प्रधान होगा श्रुति से करेंगे तो गार्भपत्य आएगा तो गार्भपत्य प्रधान हो जाएगा प्रधान विशेषा उपस्थानस्य च गुण गुण स्तुति क्रिया ये गुण हुआ उद्देश्य जो होगे ये दोनों प्रधान होगे तो प्रधान जितने होंगे उनके लिए गुण को आवृत्ति कर दिया जाएगा तो प्रधान जितने हो जाएंगे गुण उनके लिए प्रत्येक के लिए एक एक कर दिया जाएगा जैसे रहो परश्मी पदम परश्मी पदम नौ आगे तो ये होते हैं विधेय नौ को बैठाना है तो आपको नौ चाहिए तो कहते हैं कुर्सी एक है कहते हैं कि नौ बार कर देंगे उसको अर्थात शब्द को नौ बार कर देंगे लह पर तिप लस्य तस लस्य जी इस प्रकार कर देंगे इसको कहा जाता है आपूत्ति अभी यहां पूर्व पक्ष दूसरा कहता है कि अभी प्रति प्रधानम गुणावृत्ति ये न्याय है जितने प्रधान होंगे उनके प्रति गुणों का आवृत्ति कर दिया जाएगा प्रधान हो गया इंद्र और अगारहपत्य तो गुण है अब उसके प्रति उपस्थान तो उपस्थानों को भी आवृत्ति कर देंगे तो इंद्र का भी उपस्थान किया जाए और अगार्भपत्य का भी उपस्थान किया जाए प्रति गुणावृत्ति ना वाक्य भेद होगा अगर एक ही वाक्य से आप दो कहते हैं अभी अलग अलग वाक्य कर लिए आवृत्ति करने तंत्र करने से वाक्यभेद हो जाएगा सक्रिय दो उच्चारण करेंगे ये अर्थ भी निकालेंगे वो अर्थ भी निकालेंगे वाक्य हो जाएगा आवृत्ति कर दिया अलग अलग शब्द कहा तो अलग अलग शब्द कहने से फिर और अलग अलग दो वाक्य बना, बना लेंगे अर्थात तो दो वाक्य का दोनों पद ही अलग कर लेंगे हाँ। तो दो वाक्य बिल्कुल अलग अलग हो गया उसका उसका करता अलग कर्म अलग क्रिया अलग अलग हो गया इसका भी करता अलग हाँ ये हुआ के ना एक वाक्य नहीं हुआ अभी इसको तो हम ना लिंग के द्वारा कह रहे हैं कि इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठते श्रुति के द्वारा कह रहे हैं कि इंद्रिया गार्भपतिम उपतिष्ठते ना यहाँ बात क्या हुआ इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठते और इंद्रिया गार्भपतिम उपतिष्ठ थे किंतु कहते उपतिष्ठाते तो एक ही बार है ना आप उपतिष्ठाते को इंद्र को ले अथवा गारोपत्य को ले ये अलग अलग है किंतु ये जो उपतिष्ठाती क्रिया है वो तो एक ही है स्तुति तो आप एक ही करेंगे तो दोनों को कैसे कर देंगे तो इसलिए कहते ना, ना हम स्तुति दो करेंगे तो स्तुति का आवृत्ति कर लिए एक बार इंद्र के लिए स्तुति करेंगे एक बार गारोहपत्य के लिए स्तुति करेंगे ऐलो ऐलो कर बाक्यो अलग अलग कर दिया इसलिए वाक्य भेद नहीं हो गया जहाँ तंत्र एक बार उच्चारण करेंगे किंतु तो अनेक अर्थ करेंगे वो वाक्य करेगा अच्छा यहाँ प्रधान गुण आवृति न्यायन उपस्थान आवृत्तिया समुच्चय सणत्शेषा दोनों ही प्रमाण है श्रुतिलिंग अह प्रधान हो ठीक है इंद्र और गार। इंद्र और गारोपत्य इंद्र गार्भपत्य दोनों ही प्रधान हुए तो प्रधान दो हो गए तो उनके लिए गुण भी दो चाहिए कहते हैं ठीक है आवृत्ति कर देंगे दो क्रिया हो जाएगा हो जाने से अभी दो क्रिया से दो का स्तुति हो जाएगा होने से श्रुतिलिंग यो समुच्च पहले विकल्प कर दिया था अभी समुच्चय कर देंगे हमको दो क्रिया मिला दोनों का स्तुति करेंगे हो जाएगा ये दिया देना प्रति प्रधान गुणावृत्ति ये न्याय है तो शास्त्र में ये स्वीकृत है जितने प्रधान उनके लिए गुणों को उतना आवृत्ति कर लेंगे नहीं तो एक गुण दो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कठिन है आगे है तीसरा क्रो पक्ष का तीसरा है श्रुतिर बीनी उजाना बिनी उंजाना करने वाले कर्तरीशानस विनियोग करने वाले श्रुति वस्तु सामर्थ्यम अनुश्रुति एवं विनियुक्त श्रुति विनियोग करेगी श्रुति का वाक्य है तो विनियोग किंतु करेगी वस्तु में सामर्थ्य भी उसी प्रकार होना चाहिए नहीं तो श्रुति में कहीं भी कुछ वाक्य मिला तो, है तो ये विनियोग कर देगा इस प्रकार की नहीं हो पाएगा जैसे अन्यथा बनीना सिंचेत वारिणा दहेत इस प्रकार की कहीं अगर श्रुति में वाक्य आ जाएगा क्योंकि सूची विनियोग कर देगी किंतु इस प्रकार की विनियोग नहीं हो पाएगा सामर्थ्य देख करके ही विनियोग किया जाएगा तो जैसे वहां नेत्र उदाहरण देते हैं कि श्रुवेण अवद्यति अवद्यती दो अवखंड धातु हैं श्रुव के द्वारा खंडन करता है किसको जो हबीर तो श्रुव के द्वारा कौन सा हबीर अवखंडन करेंगे जो मास हबिर होगा क्या श्रुभ के द्वारा खंडन हो जाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं श्रुवेण अवद्यति कहने पर भी सभी हो, सभी हबीर का खंडन नहीं हो पाएगा केवल जहाँ आर्य मतलब घृत दधि इत्यादि है उसी का ही खंडन करेंगे मतलब बैठ गया है कि उसको शुरू से काट सकते हैं किंतु मांगस को तो नहीं कर सकते हैं इसलिए श्रुति जहाँ विनियोग करेगी वो भी सामर्थ्य के अनुसार शब्दों का अर्थ का करेगी अन्यथा बने न सिंचेत वारिणा दहेत अभी विनियोज्यत तस्मात्पीव्य लिंग से प्रबल अभी श्रुति कल्पना करते हैं और लिंग विद्यमान है पूर्व पक्ष का कहना होगा लिंग विद्यमान है तो इंद्री कहने से इंद्रदेवता लिंग है और श्रुति का कल्पना किया जा रहा है अर्थात पूर्व पक्ष इंद्रिया गार्भपत्यम उपतिष्ठते इस प्रकार वाक्य को नहीं ले रहा है इंद्रिया उपतिष्ठते इतना ले करके कह रहा है कि तीव्य तो हो गया लिंग तद तो तो उपजीव्य लिंग से प्रबल लिंग को उपजीव्य करके श्रुति आ रही है इसलिए लिंग प्रबल उपजीव्य आश्रय तो लिंग को आश्रय करके श्रुति की कल्पना हो रही है इसलिए लिंग बलवान हो जाएगी प्रबलत्व इंद्र एवं मंत्रेण उपस्थेयो वा सियात पूर्व पक्ष तीन विकल्प दिया या तो विकल्प मानिए या तो समुच्चय मानिए नहीं तो इंद्र का ही उपस्थान मानिए क्यों पूर्व पक्ष कह रहे हैं कहते हैं इंद्रिया गर्भपत्य उपतिष्ठते यहाँ गर्भपत्य का उपस्थान ये मंत्र नहीं हो पाएगा क्योंकि यह मंत्र तो इन्द्र का ही बात कह रहा है इंद्र सस्य से इंद्र कदाचन शरीर न असी यह तो इंद्र का ही कह रहा है इसलिए गर्भपत्य के लिए बिल्कुल व्यवहार नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष कहता है इसलिए इंद्र का उपस्थान में लग जाएगा तीन विकल्प पूर्व पक्ष दिया सिद्धांत कहता है तथापि इंद्र मंत्र से अग्नो मुख्य वृत्तिया सामर्थ्य अभाव है ठीक है इंद्र मंत्र गारहपत्य का उपस्थान में व्यवहार नहीं हो पाएगा क्योंकि इंद्र शब्द का अर्थ गार्भपत्य मुख्य वृत्ति से नहीं होता है सामर्थ्य अभावी गुणवृत्तिया सामर्थ्य से उक्त तकार छूट ऊपर मैं कहा था कि गुणवृत्तिया इंद्र शब्द गर्भवती को भी कह देगा क्यों कहते हैं कि क्रिया का संपादक है तो ये क्रिया में मुख्य है गर्भवती अग्नि हो करके तो गुणवृत्ति से गर्भपत्य अग्नि को भी इंद्र कह दिया जा सकता है सामर्थ्य से इसलिए सामर्थ्य अभाव कृत प्रतिबंध अभावत तो इंद्र शब्द का सामर्थ्य नहीं है गर्भपत्य को कहने के लिए ऐसा बात नहीं है सामर्थ्य अभाव होने से प्रतिबंध हो जाएगा गर्भपत्य का उपस्थान में यह मंत्र व्यवहार नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं है सामर्थ्य अभाव कृत प्रतिबंध अभावत तो क्यूँ यह नहीं थे श्रुति बाकी व्यर्थ होगा इंद्रिया गार्हपत्य उपतिष्ठ तो किंतु यहाँ गार्हपत्य में इंद्र इंद्र शब्द का मुख्या वृत्ति इंद्र में होगा ना तो गौण वृत्ति गारहपति मिलेंगे तो सामर्थ्य अभावकृत प्रतिबंध अभाव प्रति इसलिए सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं है उन्हें से निर्विघ्न श्रुतिर आसू विनियोगे इंद्रिया गार्हपत्य उपतिष्ठते ये जो सूती हो गया ये निर्विघ्न होकर के विनियोग करवा देगा अर्थात तो गार्हपत्य अग्नि का स्तुति में व्यवहार हो जाएगा लिंगम तो विलंबे न विनियुक्तें श्रुति शीघ्र कर दे कि लिंग विलंब होगा क्यों तथा ही लिंग से अगर प्रयोग करेंगे विनियोग करेंगे तो कैसा होगा तत्र प्रथम मंत्र पदा स्विधेयार्थम प्रतिपादयन्ति मंत्रों का जो पद है कदाचन स्तरी ऋसी नेन्द्र सस्शी दासुसे यह सब मंत्र जो प्रत्येक पद हैं पद शक्तिवृत्ति से अपने अर्थ को कहेंगे तमा तो मंत्र मंत्रपदा स्व अभिधेय अभिधेय वाच्य अर्थ को प्रतिपादय कहेंगे तत् ऊर्ध्व उससे आगे मंत्र उसमें आगे शब्द मिल गया मंत्र में शब्द है न इंद्र सी दासु वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूप्यते अच्छा इस मंत्र में शब्द है वो देवता को प्रकाश करेगा कहेगा तो इंद्र निरूप्य तत् ऊर्धसामर्थ्यवशात तत साधनत्ववाचिनी च च्रुति कल्प्यते अभी यह मंत्र इंद्र को प्रकाश कर रहे हैं तो इसीलिए इस मंत्र के द्वारा इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठते ऐसे तत्ऊ तत ऊर्धसमर्थ्यवशात तत, तत तत इंद्र का प्रकाशन कर दिया सामर्थ्य आ गया सामर्थ्य प्रशा साधनत्व वाचिनी अर्थात एक मंत्र चाहिए और वाचिनी, अर्थात इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठते इंद्र हो जाएगा प्रधान उपस्थान हो जाएगा उसके लिए साधन तो इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठते तो उसमें साधन हो गया ये उपस्थान अंग और प्रधान हो जाएगा इंद्र इंद्र रिक के द्वारा अभी इंद्र रिख में सामर्थ्य आ गया कल्पना कर देंगे, क्या कल्पना कर देगा एक प्रधान और एक गौणा प्रधान किसको ले आएगा इंद्र को और गौण कौन किसको ले आएगा क्रिया को तो ये कर देंगे। देगी हाँ ये ये ये सब कल्पना करते हैं प्रधानवाचित तो तो श्रुति ही कल्पित तो होने से कहते हैं कल्पिता च्रुति आगे क्या करेगा श्रुतिकल्पिता होगी पश्चात ईन्द्र मंत्रेण इन्द्र उपतिष्ठेत तो इति है अभी श्रुति कल्पना हो गया इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठेत ये तो श्रुति क्या करेगा आगे विनियोग कर देगी इंद्र का उपस्थान में व्यवहार हो जाएगा इति क्या क्या कार्य हो गया देखिए प्रथम मंत्र पद अभिधेय प्रतिपादन हुआ आगे मंत्र पद अभिधेय होने से आगे सामर्थ्य निरूपण हुआ सामर्थ्य निरूपण होने से प्रधानवाची और गौण साधनवाची श्रुति कल्पना हुई श्रुतिकल्पना होने के बाद विनियोग हुआ त कल्पिता से श्रुति पश्चात इंद्र मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते विनियोक्त मंत्र पद अभिधेय प्रतिपादन और विनियोग मध्य विनियोग बीच में प है और मध्यवर्ती मध्यवर्ति ये प्रक्रिया का प्रथम आरंभ हुआ तत्र प्रथम मंत्र पदा ने सो अभिधेय कहे और में हो गया विनियोग हुआ तो कहते मंत्र पद अभिधेय का प्रतिपादन करना और विनियोग करना ये बीच में धो क्रिया आगे सामर्थ्य निरूपण श्रुतिकल्पना ये व्यापार हो बीच में आ आगे तो ये लिंग से विनियोग होने के लिए बीच में और दो व्यापार जरूरत हुआ और प्रत्यक्ष श्रुति विनियोग पक्ष हेतु मंत्र पद अभिधेय प्रतिपादन मात्रेण संभवत। संभव तो श्रुति विनियोग करेगी व श्रुति का खाली अर्थ आ गया प्रत्येक पद का अर्थ आ गया सीधा विनियोग कर देगी जैसे इंद्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते इंद्रिया रिक द्वारा गारहपत्य कर्म उपतिष्ठते क्रिया व सीधा आ गया इसको और सामर्थ्य कल्पना करना कल्पना करना ये सब आवश्यक नहीं हुआ तो संभव न तो मध्यवर्ती नो व्यापारो भवत सामर्थ्य निरूपण कल्पना, जो मध्यवर्ती व्यापार होता था ये आवश्यक नहीं हुआ इति हे श्रुते प्राबल्या लिंगम थे इसके द्वारा श्रुति प्रबल हुआ क्यों लिंग को अर्ध अधिक जरूरत हुआ तो श्रुति प्राबल्यात लिंग तो के विचार हुआ आगे कहते हैं कि श्रुति अगर प्रबला विद्यमान है तो लिंग तो उठ ही नहीं पाएगा तो विरोध कहाँ आया आप दिखा रहे हैं कि विरोध होने से श्रुति बलवती है लिंगों को बाध करेगा तो इसके लिए कहते हैं बाध दो प्रकार की होता है ये आगे लंबा विचार दिया है देखेंगे चलिए <laughs> है? है हैं ठीक है चलिए कहते हैं नक्च प्रत्यक्ष विनियोग वेलायाम जो श्रुति विनियोग कर रही है तब श्रुति विनियोग कब कर दिया कहते दे दोनों का श्रुति का पद का सब अर्थ पहले आना चाहिए आगे श्रुति विनियोग कर देगी पद का अर्थ आने से इधर श्रुति विनियोग कर दे और लिंग क्या करेगा सामर्थ्य निरूपण करेगा अगर लिंग रास्ता में चलेंगे द्वितीय क्रिया था सामर्थ्य निरूपण सामर्थ्य निरूपण होने से लिंगो आएगा और लिंगो फिर सामर्थ्य निरूपण होने के बाद कल्पना करेगी तो जब तक लिंगो का सामर्थ्य के आधार पर श्रुति कल्पना होगी वो तृतीय क्रिया तब तक यहां विनियोग हो ही गया और श्रुति वहां कल्पना कर पाएगी कहाँ वो लिंग सामर्थ्य के आधार पर श्रुति कल्पना करेगा तृतीय क्षण मान लीजिए तब तक तो विनियोग हो गया अभी लिंग में सामर्थ्य ही नहीं रहा श्रुति को कल्पना करने के लिए तो फिर विरोध कहाँ है ये शंका हुआ न प्रत्यक्ष श्रुति विनियोग बेलायालब्धात्मक प्राप्त लिंगम अभी लिंग तो प्राप्त ही नहीं हुआ क्योंकि इसका सामर्थ्य नहीं है तो लिंगम श्रुत्या कथम बाध्यते नाच्यम तातीय बाधत्व भविष्य प्राप्ति बंध भविष्य प्राप्ति बंधस्व अत्र बाधत्वाद तृतीय अध्याय में जो बाध कहा गया तो उसको लेकर के यहाँ श्रुतिलिंग का बाध करेगा कहा जाता है तृतीय अध्याय प्रमाण भेद शेषत्व तृतीय अध्याय में शेषेषी विचार हुआ है तो वो शेषेषी विचार में भी बाध्य बाधक विचार आया है और अंतिम में दसम में भी है कि वह बाध स्वतंत्र प्रसंग चोदिता क्रमात् दसम अध्याय बाध अध्याय तो अभी कहते हैं कि दसम अध्याय बाध दोनों उपस्थित होने पर एक दूसरे का बाध करता है तो विरोध होगा कैसे कहते हैं जैसे मार्जर और मुसिका और दोनों मुसिका अपना बिलो में रहेगा मार्जर ऊपर है कोई विरोध नहीं है तो दोनों उपस्थित होने पर अध्याय में किंतु तृतीय अध्याय में जो बाध है वो आगे वो आने वाला भविष्य आने वाला को लेकर के वहाँ बाध का विचार किया गया है वहाँ शेष शेषी का विचार होता है बाधच द्विविध प्राप्त बाधो अप्राप्तवाधस् प्राप्तवाध दशमोध्याय में अप्रप्तवाध तृतीय अध्याय में तश में प्राकृता अंगाना चोदक विकृत प्राप्त प्रत्याम अर्थलोपात प्रतिषेधा यो बाध स प्राप्त प्रकृति ये याग अलग होता है विकृति याग अलग होता है प्रकृति याग वो होता है जिसमें सारे अंग का कथन हुआ है विकृति याग वो होता है जिसमें सारे अंग का कथन नहीं हुआ है प्रकृति प्रकृतिवत्त विकृति कर्तव्य तभी विकृति में तो नहीं कहा गया है इसलिए प्रकृति से ले आएंगे वो अंगों को करेंगे प्रकृति से हम जहां अंग ला रहे हैं वहां विकृति में ये हमको पता है कि ये विकृति याग है क्योंकि उसका सारे अंग नहीं कहा गया है इसलिए हम क्या करेंगे प्रकृति से अंग लाएंगे प्रकृति से अंग ला रहे हैं कि देख रहे हैं कि एक चीज के लिए यहाँ एक अंग कह दिया गया विकृति में कुछ अंग है जिसके लिए विकृति याग का प्रकरण में कोई अंग नहीं कहा गया प्रकृति से अंग ले विकृति याग कर दिया किन्तु विकृति का प्रकरण में एक विशेष कार्य के लिए मान लीजिए कि कह दिया गया जैसे एक दृष्टांत तो देंगे कि प्रकृति में कहा गया कि बर ही व्यवहार होगा बरही होगा कुश किन्तु यहाँ विकृति में कह दिया गया कि सरह सर सरखंडा सर, के घास होता है तो कुश जैसा होता है तो शरमय बर्भवती ये विकृति में साक्षात वाक्य है और प्रकृति से बढ़ ही आ जाता है अभी दोनों उपस्थान होने पर यह विवाद होगा कहिए विकृति में है तो प्रकृति से क्यों लाए कहते क्योंकि आपका वाक्य है प्रकृति बद विकृति करते प्य ये तो विकृति याग है आपका एक दो अंगो कह दिया बहुत नहीं कहे इसलिए हम प्रकृति से लाएंगे एक जागा में देखा जाता है कि यह विद्यमान है तो उस जागा में विरोध हुआ ये विरोध हो गए दोनों प्राप्त हो गए एक प्रकृति से आ जा जा जा, है। है त्रे... त्रे... गया, गया से की की। विकृति में साक्षात है ये विरोध हो जाएगा यहाँ विद्यमान होने पर विरोध किंतु जो तृतीय अध्याय का वहाँ विद्यमान नहीं है अविद्यमान में विरोध विरोधि किन्तु आपका नियम है की प्रकृतिबद्ध कर्तव्य तो पूरा ही पड़ेगा। इसलिए विचार किया गया फिर तब ये विकृति वाक्य तो व्यर्थ तो हो जाएंगे तो इसलिए कहते हैं कि नहीं अभी विकृति का ये जो वाक्य है प्रकृति से जो आ रहे हैं उसको ये बाध कर देगा क्यूँ आएगा कहते कि बारिश अभी आश्रम में होगा ना गंगा जी में होगा हाँ न प्रकृति को बात करेगा क्योंकि विकृति को बाध कर देगा तो अभी वृति वाक्य व्यर्थ हुआ कि विकृति अगर प्रकृति को बाध कर देगा प्रकृति वाक्य व्यर्थ हुआ क्या वो प्रकृति में व्यवहार हो गया तो इसलिए सभी चरितार्थ होंगे ये विचार किया गया लाना पड़ेगा किन्तु पर्ज, क्योंकि पर्जन्यवध लक्षण सर्वत्र होगा अच्छा इसको कौन तैसे ये दसों अध्याय तो इसलिए कहते हैं कि बाद से द्विविध अच्छा तत्र दशमे प्राकृत अंगानाम चोदकेन विकृत प्राप्त प्रकृति याग का अंग चोदक चोदक अर्थात अतिदेश अतिदेश होकर के विकति में प्राप्त हो रहे हैं प्रत्यामानय अर्थलोपात प्रतिषेधात् तीन प्रत्यामना प्रत्यामना प्रतिकूलन आमनानाथ कुछ यहाँ कहा गया और कुछ दूसरा वहाँ कहा गया प्रतिकूल हो गया विरोध हो गया अथवा लोपात अथवा प्रतिषेधा वा यो प्राप्तवाद दसम में दिखा रहे हैं उदाहरण यथा चोदक प्राप्त प्रकृता कुशाना अभी प्रकृति याग में कुश है चोदक से वो विकृतयाग में प्राप्त हो गया किंतु विकृतयाग में सरमय बरही प्रतिकूल सरअनाध विकृतयाग में साक्षात है सरमय बरही बहती ये विकृति में जो वाक्य है उसके द्वारा प्रकृति का वाक्य का विरोध हो गया वो बाद हो गया प्रतिकूल ना, ना, ना मन को आदेश होगा ना मन ना मनो ये आदेश नहीं मन को आदेश ना आदेश होगा ना ना को मनो आदेश यहाँ अमन अनाथ ये अर्थात तो मनो आदेश नहीं हुआ क्योंकि शीति पर होना है अमनानाथ कथनाथ पंचमी हो गया अमन तो अमना को ल्यूट हो गया न तो फिर पंचमी हो गया तो प्रतिकूल कथनाथ बाद हो गया और द्वितीय द्वितीय अर्थात तो अर्था अर्थलोपाथ अर्थलोप होने से बाद हो गया अर्थात तो उसका अर्थ यहाँ घट ही नहीं पाएगा प्रकृति से आप लाएक विकृति में यहाँ विकृति में किंतु उसको विरोध करने वाला कोई वाक्य नहीं है किन्तु विकृति में अर्थ ही नहीं हो पाएगा जैसे दृष्टांत देते हैं चोदक यथा अवघात प्रयोजन से वैतुष्य लोपात कृष्णालेशु अवघात से बाध तो ब्रीहीन ऐसे प्रकृति में है ब्रीही का अवहन करें किंतु जो विकृति याग है वहाँ ब्रीहि व्यवहार नहीं होकर के कृष्णल कृष्णल अर्थात सोने का धान अभी विकृति में सोने का धान व्यवहार होता है उसको कुटेंगे तो नहीं हो पाएगा तो कहते हैं अभी यहाँ कोई विकृति में वाक्य नहीं है कि कृष्णल कृष्णलम न अबहत इस प्रकार की विकृति में वाक्य नहीं है विरोध होने वाला वाक्य नहीं है कि अर्थ ही संभव नहीं है अवघात प्रयोजन से क्यों करेंगे वैतुष्य रूप से तुष विमो करना है तो किन्तु लोपा तो क्यों लोप हो गया किन्तु कृष्ण ले कृष्ण ल सुवर्ण तो उसमें तुष है ही नहीं तो नहीं होने से अर्थ ही नहीं है तो फिर वाक्य बाद हो गया तुष भिमो वो क्रिया ही बात हो गया तो तो उपयोगी है वो और यथाच तृतीय प्रकार के दिखाते हैं प्रतिषेधात्षेध प्रति कर देने से भी बात हो जाएगा तथाच तो च पितृष्ट पितृष्टि श्राद्ध न होता रणीत होता का वर्ण न करे इति प्रतिषेधात् होत्री से बाध तो ये जो पितृष्ट पितृष्ट इसमें उसका जो प्रकृति आ गए दर्शक इसमें होता है होता का वर्णन करना चाहिए किंतु विकृति में प्रतिषेध किया गया न होता रणी तो प्रतिषेध कर दिया गया तो बात कर दिया तो जैसे वहाँ बरही था प्रकृति में और विकृति में हो गया सर यहाँ बरही न व्यवहार्य इस प्रकार की बाधा नहीं है किंतु दूसरा पदार्थ का विधान हो गया किंतु यहाँ कहते हैं कि इसका साक्षात प्रतिशत कर दिया है थोड़ा अलग हुआ इसने पित्रृष्ट कर्मो में साक्षात प्रतिशत कर दिया न होता राम वृणता तो ये बात कर दिया दिकुति दिकुति में दिकुति कोई अगर वहां नहीं तो वाक्य व्यर्थ होगा न होता राम वृणिता यदि साक्षात प्रतिषेधक वाक्य है तो होने तो से होत्री होत्रवर्ण हो गया योग्य प्राप्तवाद तीन प्रकार के दसमध्या अदस्थ तृतीय तृतीयाध्या बाध अत तृतीयध्या कस त्री युर्बल प्रमाणन विनियोगकर् आरभ्य लिंग दुर्बल प्रमाण वो जब तक विनियोगकरण का आरंभ करता है तबत प्रबल प्रमाणन विनियोग प्रबल प्रमाणश्रुति वो विनियो कर ही दिया तेन वोधितेन वाधो अप्राप्तवाद एवं दुर्बल प्रमाण से अप्रवृत्तवाद इसको अप्राप्तवाद कहा गया तेन वोधितेन वेन अर्थात प्रबल प्रमाण हो गया जो उसके द्वारा अथवा वो तो प्रबल प्रमाण के द्वारा बोधित और कुछ आया वाक्य उसके द्वारा इतर बाध इसको कहा जाएगा अप्राप्त बाध क्यों कहते दुर्बल प्रमाण से अप्रभृतत्वात अभी लिंग का कार्य आरंभ ही नहीं हुआ था श्रुति का कल्पना ही नहीं किया था इसलिए इसको अप्राप्त बाध कहा <coughs> जाएगा अच्छा आगे ततच कथित प्राप्त भावी प्रवृत्ति प्रतिबंध से बाधितत्व सिद्धम कथंचित प्राप्त भावी प्रवृत्ति अभी लिंग का प्रवृत्ति आरंभ नहीं हुआ था भावी प्रवृत्ति कथनचित प्राप्त तो किसी उपाय से भावी प्रवृत्ति उसका जो हो जाना था उसका प्रतिबंध से तस् प्रतिबंध से एव अत्र बाधत्व यहाँ बाध का अर्थ ये हो गया अर्थात भावी प्रवृत्ति उसकी हो सकती थी उसका बाधा करते हैं तस्मा द्वितयाुत्या विनियोक्त मंत्र से द्वितीय के द्वारा मंत्र विनियोग कर दिया पुनर्विनियोग आकांक्षाया अदयात तो जब तक विनियोग हो गया अभी लिंग आगे श्रुति की कल्पना ही नहीं कर पाएगी क्योंकि लिंग श्रुति की कल्पना तृतीय क्षण में करना था अभी तब तक ये द्वितीय क्षण में ही विनियोग हो गया अनुदयात विनियोजक तस्व लिंग न प्राप्स तस्व मंत्र से विनियोजक लिंग लिंग को विनियोजक तो प्राप्त ही नहीं होगा नहीं होगा उपस्थाने तस्मा गारहपतिपस्थान मंत्र प्रत्यक्षश्रुतिया विनियोज्यते सिद्धम्। इसलिए यह जो मंत्र उपस्थान में ही व्यवहार हो जाएगा ये सिद्ध ये तृतीय अध्याय वाला बाद अप्राप्तवाद ये प्राप्त नहीं हुआ था भाभी वृत्ति को लेकर के कह दिया गया विरोध होगा तो भाभी वृत्ति को लेकर के अर्थात जो कंस मार दिया ना देवकी का प्रथम सात पुत्र को तो उस भाभी वृत्ति को लेकर के उसके साथ विरोध कुछ था ही नहीं उनका फिर तो भी मार दिया जैसे सहायता कर सकते हैं अष्टमों को इसलिए हुई अच्छा ये हो गया का निर्वाचन आगे लिंग का निर्वाचन पृष्ठ संख्या आठ दो दशम दे、दे। अध्याय में तीन प्राप्त बाद में तीन तीन हुआ अध्याय तीन तीन और तृतीय अध्याय में निती में अप्राप्त एक प्राप्त बाद में तीन प्रकार के विरुद्ध तो अर्थात बिरु, तो कथन अलग हो गया और अर्थ का लोप हो गया कृष्ण लो का अवहन नहीं कर पाएंगे और साक्षात विरोधी वाक्य ही उपलब्ध है न होता तो रामित ये हो गया। में तीन हो गया प्राप्त में अप्राप्त में बस कोई नहीं अप्राप्त है अच्छा लिंग निर्वचन दिया बयासी पृष्ठ में एट टू लिंग निर्वचन में जहाँ दिया उसका एक पंक्ति ऊपर देखिए प्रधान मल्ल निर्वहन न्याय दिया हिंदी में प्रधान मल्ल निवरहण निवरहण अर्था निराकरण लिंग प्रधान मल्ल है श्रुति के सबसे नजदीक वाला है लिंग इसलिए तो लिंग सबसे बलवान है अगर उसका निराकरण हो गया तो कहते हैं श्रुति बाकी समस्त परवर्तियों से प्रबल सिद्ध हो जाती है अगर लिंग क्या उसको बताते हैं शब्द सामर्थ्यम लिंगम शब्द सामर्थ्य शब्द अर्थ को प्रकाश करेगा यथा सामर्थ्यं सर्वशब्दा लिंग मित्य भिधीये ये भट्ट वर्तिक है कुमार भट्ट जी का वार्तिक है सर्वशब्दा सामर्थ्यम अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम अर्थ से प्रकाशन से सामर्थ्यम इसी को लिंग कहा जाता है सामर्थ्य भी क्या लेना है कहते सामर्थ्य रूढ़ि रेव श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या समाख्या है कि यौगिक अर्थ को लेना है यौगिक अर्थ अर्थात अर्थ प्रकृति प्रत्यय विचार करके अर्थ निर्णय करके अंगांगी निर्णय करेंगे जैसे कहा जाएगा तो पूर्वडासस्य एकदम आप प्रकृति प्रत्यय विचार करके निर्णय करते हैं अच्छा यह कांड पूर्वास में व्यवहार होगा क्यों कहते हैं प्रकृति प्रत्ये विचार करते हैं तो लिंग में किंतु प्रकृति प्रत्यय विचार करके ये लिंग का नहीं है यहाँ लिंग का अर्थ है कि ये रूढ़ी वृत्ति से जिसको कह देगा इंद्र यहां शब्द है इंद्र इंद्र शब्द ही लिंग बन रहा है तो इंद्र रूढ़ी वृत्ति से जिसको कहेगा प्रकृति प्रत्यय लेने के लेने से आप गर्भवत्य परमात्मा किसी में भी घटा सकते हैं कहते नहीं नहीं लिंग तो रूढ़ी रूढ़ी अर्थात जो मुख्य वृत्ति प्रकृति प्रत्ये विचार नहीं करना शब्द चार प्रकार के होते हैं रूढ़ी यौगिक योगरूढ़ी रूढ़ी यौगिक रूढ़ी ये आगे आएगा पृष्ठ संख्या एक सौ दस में है ठीक टीका में आएगा <coughs> थोड़ा यहाँ कह देते हैं रूढ़ी हो गया जैसे गौ गौ गोव में प्रतिपदिक हो गया गौ गम धातु से दोष प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में अर्थात गच्छती थी, थी गौ सो गई तो गौ नहीं होगा और कुकुर कुत्ता गच्छति थी गौ तो कह दिया जाएगा तो इसलिए यहाँ प्रकृति प्रत्यय का विचार नहीं हो रहा है और योग ही प्रकृति प्रत्यय विचार करके पाच कह तो प्रकृति प्रत्यय विचार करके उसको कहेंगे तो, और योग रूढ़ि योग भी है और रूढ़ भी है पंकज पंकात जायते पंकाज जायते कमल भी है पंकाज जायते शैवाल इत्यादि है कीड़े भी अन्य पदार्थ भी तो पंकज कहने से बहुत आगे है यौगिक वृत्ति से प्रकृति प्रति विचार करने से किंतु उनमें भी रूढ़ी एक है इसलिए उसको कहा जाएगा योग रूढ़ी योग भी है और रूढ़ भी है और चतुर्थ हो गया यौगिक रूढ़ी यो, योग से अलग अर्थ है रूढ़ि से अलग अर्थ जैसे उद्भिद उद्भिद ये वृक्षों को भी कहा जाएगा यौगिक अर्थ उद्भिन्नति उद्भिद और उद्भिद है याग का नाम भी है वो रूढ़ी वहाँ कोई प्रकृति प्रति विचार नहीं है वो हो गया योगिक रूढ़ी ऐसे ये 110 सौ पृष्ठ में दिया है अच्छा एक खाली देख लीजिए वहां आप थोड़ा टीक लगा ले सकते हैं एक सौ पृष्ठ संख्या 110 सौ टीका में संस्कृत टीका में ऊपर से द्वितीय पंक्ति शब्दतुर्धगिकूढ़ो योग यो, योगो यौगिकूढ़ तधुर्व पाचक यौगिक पचति इति पाचक यौगिक सब सामख्या उसको सामख्या कहा जाएगा यत्र अवयवार ये ज्ञाते स यौगिक अवयव का अर्थ पता चलता है पाचक पचधातुर्ता है पता चलता है और यस्तु अवयव शक्ति विषय समुदाय शक्तिया अभी प्रवर्तते अवयव शक्ति है पंखा जायते फिर भी एक रूढ़ी आएगा उसको कहेगा योग यथा पंखा पंकजादि शब्द से अवयव शब्द अवयव शक्तिया पंकजनी कर्तृत्व अवयव विचार करेंगे तो पंकज उत्पन्न होता है किंतु समुदाय शक्ति रूढ़ि अर्थ तो लेने से पद्म ये योग हो गया आगे यस्तु अवयव शक्ति शक्ति समुदाय यस्त यु अवयशक्ति समुद्ति बोधयति अवयव शक्ति लेकर के अलग समुदाय शक्ति लेकर के अलग तो रूढ़ाथ यौगिकेण बोधयती ओ शब्द यशा उद्भिदादी शौगिकलने से वृक्षिलन से याग समाख्या, ये जो योगी समाख्या जो योग का शब्द ना प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या वो योगिक अर्थ को लेगा किंतु लिंग रूढ़ी अर्थ को लेगा यहाँ चार प्रकार के अर्थ कह दिया अच्छा तो यहाँ जहाँ पाठ चलता था एट्टी टू में बयासी में से थे क्या चे? से थे इंद्र प्रदेश रूढ़ अमरावती सम्राट सामर्थ्यम साम जो शब्दों का सामर्थ्य रूढ़ी तेन समाख्या इसका भेद अर्थात ये जो लिंग हो गया ये समाख्या से भेद हो गया यौगिक शब्द समूढ़त्मक लिंग शब्द से भिन्नता योगिक शब्द हो गया समाख्या उससे रूढ़ियात्मक लिंग ये भिन्न है तेन बरही देव सदनंग दामी इति मंत्र बरही देव सदनंग दामी ये मंत्र अब ये मंत्र कहाँ विनियोग होगा इसका अंगी होगा ये निर्णय करने से कहते हैं बरही है ये वाक्य में और दामी है दामी में धातु है दाप लवन है छेदन और बरही छेदन अर्थात बरही का छेदन में व्यवहार होगा तो बरहीर देवसदनम दामी देवसदेव का स्थान देवताओं का बैठने के लिए अर्थात तो ये कु दामी काट रहा है छेदन कर रहा है जहां कुश है वहां छेदन कर रहा है छेदन करने से पहले ये मंत्र बोलना है बरहीर देवसदनम सदनम दामी आपको हम इसलिए छेदन कर रहे हैं कि देवताओं का स्थान बनाऊंगा अभी ये मंत्र कहाँ लगेगा कहते हैं बरही है किसी क्रिया में कहते हैं दामी क्रिया में बरही का छेदन क्रिया में मंत्र व्यवहार होगा कहते हैं बरही बरही का तो मुख्य अर्थ कुश हो गया उसका गौण अर्थ ये जो उलोप इत्यादि अर्थात कुश जैसा अन्य अन्य पदार्थ भी है तो ऐसे ही होते हैं किंतु तो कुस थोड़ा अधिक चौड़ा होता है और थोड़ा कम चौड़ा होता है अधिक अर्थात धार वाला भी होता है कट जाता है उसको उलोप कहा जाता है तो अभी यहाँ आगे देते हैं बरही देवसदनम दामी इति मंत्र कुश लवन अंगत्वम न तू उलपादि लवन अंगत्वम कहते बरही से उलोप कैसे ले लेंगे कहते बरही शब्द का अगर प्रकृति प्रत्ये विचार करेंगे तो जितने उसी प्रकार की घास जातीय पदार्थों को लेगा हो यौगिक अर्थ विचार करेंगे तब तो उलोप भी आ जाएगा तो कहते नहीं नहीं अगर आप उलोप को लेंगे तो समाख्या से लेंगे प्रकृति प्रत्ये विचार करके किन्तु रूढ़ी से लेंगे तो कुश को ही लेगा कुशलवन अंगत्व न तो उलप लवन अंगत्वम उलप आदि लवन अंगत्व लिंग जो प्रयोग करेगा का कल्पना करेगा यहाँ श्रुति नहीं है तो यह श्रुति है वाक्य है किंतु यहाँ लिंग से निर्णय होता है कि अर्थात क्योंकि यहाँ बर्म छिन्नम मत मतलब बरही को काट रहा है इस प्रकार की यहा साक्षात नहीं है तो भरही है बि देव सदनम दामी देवताओं का आसन बनाने के लिए काट रहा हूं किसको काट रहा है तो बरही को यह करता है ना तो बरही को अर्थात तो तो बरी को संबोधन जैसा आ जाएगा तो बरही को काट रहा है ऐसा निश्चय नहीं हो रहा है ना इति बरही इस प्रकार की वाक्य नहीं है बरही देव सदनम दामी इति बरहीनती ये मंत्र उच्चारण करके बरही का छेदन कर रहा है ये बर्र छिन्नति वाक्य नहीं है जैसे इमाम अग्रिगणम रसनाम ऋत अस्वाभिधानी में आदतें वो विनियो करवा दिया अस्वाभिधानी में आदतें श्रुति नहीं है यहाँ ये केवल मंत्रांश दे दिया उच्चारण करना है उसका कहेगा काटना है किन्तु इस प्रकार मंत्र उच्चारण करके काटूंगा काट रहा है ये अंश नहीं है वे से ग्रहण हो जाता है अच्छा आगे देखिए पृष्ठ संख्या चौरासी आठ चार उसका नीचे टिप्पणी देखिए लबित बरही द्विविधम लबित्षतव्यम छेदन चे, चे योग्य बरही दो प्रकार के होता है मुख्य गुण मुख्यम कुश काशादी दस दर्भो रूपम दस जिनको मुख्य वृत्ति से बरही कहा जाता है गौणमस्तु तत्सदृश तृणाम और कुछ मुख्य से लवने मंत्र विनियोग न गौण से यहाँ लिंग से मुख्य में रूढ़ी अर्थ लेंगे ले वो दस जो प्रकार है उन्ही को ही काटना है आगे जहाँ पाठ चल रहा है कुशलवनांग आठ दो पृष्ठ संख्या न तो लप लवनांग तरह दामी इति लिंगात बर्रदामी तो होने से ये लिंग से प्रकाश ही समर्था, समर्थत्वात अर्थात उलप इत्यादि नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो योगिक वृत्ति से आएगा समाख्या के अपेक्षा रूढ़ी बलवत बलवत होता है एवं अन्यत्र लिंगात विनियोग द्रष्टव्य यहां जैसे लिंग से बढ़ी छेदन में व्यवहार हो गया ये मंत्र इसी प्रकार की अन्यत्री जहां लिंग से विनियोग होगा ऐसा ही जान लेना चाहिए ठीक है अजयत ओ पूर्ण मद पूर्णमितद